और पानी बरसाता और साथ में ये गाता मैं बादल धरती पर पानी गांसाऊ मैं बादल नाचू धरती पे पानी बरसाऊ एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में अचानक उसको एक पेड़ मिला पेड़ ने उसे कहा बादल बादल क्या तुम तो मेरे ऊपर पानी बरसाओगे बादल ने पेड़ से पूछा क्या तुम दूसरे का भला करते हो? पेड़ बोला मैं मुसाफिरों को छाया देता होता और एप्पल्स भी देता और और वो बहुत खुश हो जाते हैं। बादल ने पेड़ के ऊपर थोड़ा सा पानी बरसा दिया उसके बाद वो आगे चला वो गाता जड़ाता मैं बादल नाचू धरती पर पानी बरसाऊ अचानक उसे रास्ते में मिला एक उट। उट ने कहा बादल बादल क्या तो मेरे बादल तुम मेरे ऊपर पानी बरसाओगे मुसाफिरों को यहाँ से वहां पहुँचा देता हूँ उनका सामान भी ले जाता हूँ इस तरह मैंने लोगों की भलाई की है बादल को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऊट पर थोड़ी सी बारिश करती इसके बाद वो आगे चला वो गाता था मैं गाचू आऊ धरती पर पानी बरसाऊं मैं बादल धरती पे धरती पर पानी बरसाऊं अचानक उसको एक रास्ते में मिली एक लोमड़ी लोमड़ी ने कहा क्या तुम मेरे ऊपर बारिश करोगे बादल ने वही सवाल पूछा क्या तुम कभी दूसरों का भला करती हो कहा, मैं तो कभी किसी का भला नहीं करती मैं लोगों का सामान छीन लेती हूँ मैं लोगों पर हमला करती हूँ और उन्हें सताती हूँ बादल ने कहा फिर मैं तुम्हारे ऊपर बारिश कैसे कर सकता हूँ मैं तो सिर्फ उन लोगों के ऊपर बारिश करता हूँ जो दूसरों का भला करते हैं, बेचारी डूमली उसके ऊपर तो बारिश हुई ही नहीं और बादल आगे चला गया तो था मैं हूँ बादल नाचूंगा नाचू धरती पर पानी बरसुआ इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों का भला करते हैं तो अपना भला भी जरूर हो जाता है आपने सुनी एक जादू से कहानी बादल बाए इस कहानी को लिखा था जादू के पापा ने और इसको सुनाया जादू ने आप सभी को चिल्ड्रंस डे मुबारक आपको ये मेरी सुनाई हुई कहानी कैसे लगी जरूर बताएगा अब मैं चलता हूँ कॉफी खाने बाय